खूब विस राजा नाचन टीव सहित समाज शीत चिदानंद जन राम अजी ज्ञान रूप बलधाम व्यापक व्यापय खंडयनता अखिलय मोघ सति भजवंता गुणन यद गिरा गोचीतागुदीयन व्यय जीता निरम निराकार निर्मो नीत निरंजन सुख सन्दोहा जति पार प्रभु सुबुरदासी ब्रह्म निरीयीरजियनानाशी नामों पर रविशन कतव कवहूति जानी भगत हेतु भगवान प्रभु राम गरऊ तन रूप किए चरित पावन परम प्राप्त नरन रूपे स्वेश तो भरी नृत्य करी न तो कोई तो सोई भाव दिखाब आप न हो न सोई नोशिया अविस्मरण करें मील गिर पर्वत पर आश्रम में कालभूषण गुरु को तथा समय खिला चुके उसके बाद जो अध्यात्म साधन वेदांत की जो प्रासंगिक बातें हैं वो उनको समझा रहे हैं पहली बात तो यह की अविद्या क्या है अविद्या माया उसका वर्णन किया ये नाना रूप धारण करके काम को घाट की बात कन्न करके व्यक्ति को दुखों में डालती है नाना प्रकार के दुख अविद्या के कारण है मोर है तो भी दुख देने वाला है काम को जिन्हें भी दुख देने वाले हैं, भय चिंता भेज आदि सब इतने सभी दुख देने है, वाले हैं राग आदि तो सब दुःख देने वाले हैं चिंताएं तो ये नाना प्रकार के दुख पीड़ाएं हैं वो सब देने वाले हैं। मानसिक विकास जब तक इनसे छुटकारा नहीं होता तब तक जीव को शांति नहीं, विश्राम में सुख का अनुभव नहीं होता इसलिए इनसे बचने का प्रयास सब है आध्यात्मिकता केवल इसलिए है इनसे छुटकारा हो शांति निगे तक ठीक होता कैसे समय का अपने हृदय दि उसे प्राप्त हो हृदय के जलन मिटे ये जगह कहते हैं तुलसीराज जी कि बिना भगवान को जाने बिना उनकी प्रस्तृति उनकी शरण में गए हृदय की जलन नहीं जाती मैंने हृदय जलते ही रहता है किसी ने किसी चिंता से जलता है कैसे बदलता है किसी ने प्रकार से जलते ही रहता है परमात्मा के शरण में जाए कभी जगन मिटे विश्राम प्राप्त को <क्षण> तो ये कहते हैं, ये माया अब भी किस प्रकार से छूटे जब तो परमात्मा को जाने और परमात्मा विशाल में जाए ये उपाय बताते हैं इसलिए कहते तो ये माया कैसी जो माया सब जगह में जावा ये माया जो है ये सारे संसार को न जा रही है जहां से चरित्र के कारण आवा और व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि हमारे दुख इत्यादि क्या क्यों किस कारण से है इस माया के कारण से अविद्या माया के कारण से जीव अज्ञान और नाना प्रकार के मानसिक विकार और उंसक दुख तो इधर की तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता वो समझता रहता भाई जगत की परिस्थितियां व्यक्ति यही लोग ढेड़ दे रहे हैं इन्हीं के कारण सर्म को दुख प्राप्त हो रहा है तो इनकी व्यवस्था करो अगर कहीं कोई व्यक्ति निंदा कर दे कुछ मिथ्या दोष लगा दे तो व्यक्ति क्या कोशिश करेगा हा? तो उसको मारो पीटो आगे से न बोलने मना करो खड़ा करो उसके ऐसे समस्त हैं उसको करेंगे तो वो तो की हिम्मत नहीं करेगा तो इस प्रकार से उसके पीछे संसार की इस समस्याओं को जगह हो वहीं पर उनसे निपटने के लिए प्रयास करते रहते ये संसारी तरीका है आध्यात्मिक तरीका नहीं है कहीं कोई वस्तु तो नष्ट हो गई व्यक्ति मर गया तब तो मर गया उसको बचाए रखो मरने न दो अब ये कोई उसका तरीका नहीं है एक आसन में जितने दुखों का कारण परेशानियों का कारण अपने अंदर है इस बात को कोई देख नहीं पाता ये कहने का उनका तरीका है बात करें जो कारण मुख्य कारण है उस कारण को व्यक्ति समझ नहीं पाता जो कारण है नहीं उनमें व्यक्ति में आरोपण करके उनको दूर करने की कोशिश करते रहते हैं यही समस्या माया यही है यही भारंति व्यक्ति की है गलती व्यक्ति की जीवन की होती रहती है वो अपने आप अपने अंदर अगर माया को समझ पावे अविद्या को समझ पावे ये समझ में आगे कि किस प्रकार से उसके कारण से विकार तो मानसिक उत्पन्न हो रहे हैं जैसे वो समझे कि देखो कि आप अपने आत्मस्वरूप चेतना स्वरूप तो हम है लेकिन शरीर से मान किया तो शरीर के जो विकार हैं वो फिर हमको दुख देते हैं कहा शरीर से तादाद में यह वो हो अविद्या है और पुरुष के शरीर के कारण हो से होने वाले जो पीड़ाएं दुख हैं वो सब से हम पीड़ित होते हैं कारण तो यह इधर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा हाँ ध्यान जाएगा दूसरी वस्तुओं को बायु जगत की वस्तुओं की तरफ कि उनके कारण से ये शरीर में इस प्रकार का हो गया गर्मी के कारण हो गया सर्दी के कारण हो गया इसके कारण हो गया उसके कारण कौश्य बातें और ओस से तो ये ठीक है बायु जगत की परिस्थितियों का भी व्यवस्था की जाती है लेकिन सब परिस्थितियां वायु जगत की ऐसी नहीं जो अपने हाथ में जैसे इसीलिए उदाहरण देते हैं कि बरबस हैं, जैसे रात दिवस बीमाएं बरबस रात दिवस बीमाएं जीवन के जो घटनाएं ऐसे घटती हैं जैसे रात दिन बरबस होते हैं अब हमने क्या कर लो बस तो तो रात न हो अब दिन ही दिन बना रहे तो कोई अपने बस की बात है कि रात में हो रात आती है किसी प्रकार से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में रात दिवस की तरह आती ही आती हैं करते रहो निवार कितने दिन को संभालते रहो सुधारते रहो लेकिन सबके ऊपर अपना बस नहीं चलता जहां बस चल जाता जा है उतना कर भी लेते हैं नहीं ऐसी बातों में बस नहीं चलता गरीब तो इसको समझ करके देखें कि संसार ऐसे ही है और अपने अंदर जो दुखा दिखे हो रहे हैं वो सब अपने अज्ञान के कारण हो रहे हैं ये हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता तो जा चरित्र ता कावा कहते सोई प्रभु भू दिलास फहराया तो ये माया जो है वो है भगवान के अभी है परमात्मा इसका स्वामी है उसी के अधीन है ये सब माया और इसकी जितनी शक्ति है माया की वो परमात्मा के एक गुरुब्लास के समान है गुरुब्लास में घूमने टी करने घुमाने में, में आंखों को घुमाने में कितनी ताकत लगती है जैसी बहुत छोटी सी शक्ति है जिससे की कोई अपनी थोड़ी सी घूमने इधर पूधर करे बस उसी प्रकार की परमात्मा के लिए माया शक्ति कितनी शक्तिशाली होते हुए जीव के लिए तो बहुत बड़ी बलवान है बहुत बड़ी शक्ति है अपार शक्ति लगती है लेकिन परमात्मा के लिए इतनी प्रत्यक्ष शक्ति है उसके रूप में मानव माया की तुलना में परमात्मा बहुत महान है अब ये बात आते हैं कि माया मायापति परमात्मा कैसा है उसको पर परमात्मा के अधीन माया होने के कारण उस परमात्मा इस माया का निवारण करे तो उसके लिए कोई कठिन काम नहीं तो अब ये काव्यात्मक तरीका और पौराणिक तरीका बोलने का है कि सोई प्रभु भ्रू विदास खगड़ाया और नाच नटी सहित तो समाजा ये माया अपने समाज के सहित नाच रही है केवल संकेत मात्र से भगवान के संकेत मात्र से ये तमाम तरह, तरह तरह की लीला करती रहती है कल ये न समझे कि एक नटी है और माया एक स्त्री होती है अपने भगवान जैसे कहते हैं वैसी नाचती है ये इस प्रकार से ऐसे अर्थ नहीं की कोई अब आप समझने की कोई एक दरबार लगा हुआ है जिसमे की नृत्य चल रहा है और माया नाच रही है और ये कोई एक लोग है कैकुंठध धाम है अगर भगवान अपने टेडी करके इधर गोधर घुमा रहे हैं और कदमाया तो नाम की कोई तो स्त्री वहां नाच रही है ऐसे करके नहीं <coughs> ये लिखने में कैसे लिखा था लिखा कैसे, कै? लिखा, कैसे है? लिखा कैसे है ये सब बातें ऐसे नहीं होती ये का जो है काव्यात्मक रूप से ये सब लिखी जाती है उनको समझने के लिए प्रबित लोगों का बात यह के संपर्क भी जोड़े माया किस प्रकार के बल किया हमारे अंदर काम क्रोध विकार है और चिंता इत्यादि पैदा होती है पूरे दुख हमारे अंदर हो रहे हैं ये सब माया बताया इसको तो ये माया कोई स्त्री थोड़ा है ये माया कोई नर्तकी थोड़ा है ये कहोगे नर्तकी के समान जैसे कि कोई संकेत करे तो नर्तकी उसी प्रकार से नाचे ऐसे करके भगवान के लिए माया तो बहुत तुच्छ है और उसका स्वामी परमात्मा वस्त्र धन लेता है अगर हम परमात्मा की सरण जाते हैं तो परमात्मा के संकेत मात्र से इस माया से निवारण हो सकता है इतना तात्पर्य हम, हम इस माया की छुटकारा चाहें कि काम को तो धाधिकारों से जाएं। जाएं। हम बच जाए चित्त हमारा शांत हो जाए हम भ्रम न पढ़े संसार को सत्य समझ करके उसके मूल जाल में पड़ करके जो भटकते रहते हैं वो न पने, इस मृत संसार की मृग मरिचता जो है तो न करे तो इससे छुटकारा पाने के लिए भगवान की स्वर्ण लगाए वो थोड़ा सा भी हृदय में ज्ञान का प्रकाश उसका प्राप्त हो जाए उसकी कृपा हो जाए तो ये अविद्या अंधकार मिल जाए <coughs> और व्यक्ति को शांति विश्राम मिल जाए <coughs> तो अब भगवान का वर्णन करते हैं भगवान कैसे हैं, उनका वर्णन हो सब अब एक ही स्थान में भगवान के लक्षण क्या है परमात्मा के तो पहले निर्गण का वर्णन करते फिर सगुण का वर्णन करते हैं तो भगवान के दो रूपों का वर्णन करना पड़ता है परमात्मा क्या है तो निर्गुण रूप का वर्णन करो तो निर्गुण भी पूरा नहीं नगुण का वर्णन करें तब पूरा इसलिए निर्गुण और सगुण दोनों का वर्णन कर दे अब कहीं कहीं दुराग्रह हो जाता है सगुण सगुण के लिए कहीं निर्गुण निर्गुण की दुराग्रह हो जाता है यहां पर इस प्रकार के तुलसीदास तो रामायण भर सर्वत्र निर्गुण सगुण दोनों को एक मान करके अभिभक्त मान करके दोनों की संभावना मान करके उनका निरूपण करते रहते हैं अब जो वो कहते हैं श्री सचिदानंद गणरा वो जो मायापति है जो समस्त व्यक्ति माया का संचालक है स्वामी है वो ब्रह्म है उसके लक्षण है सचिद और आनंद मुख्य लक्षण पहले ही बता दिए और जो सचिदानंद शुरू ब्रह्म है उसी का नाम है राम अब राम जो निर्गुण भी है राम सगुण वही राम के दोनों रूप तो ये निर्गुण रूप बताते निर्गुण रूप भगवान कैसे हैं सच्चिदानंद स्वरूप है सच्चिदानंद घन है सच्चिदानंद घन के मैंने सब स्वरूप चेतना स्वरूप एकदम से मैंने उसके बीच में कहीं कहीं खाली हो खंड खंड हो टुकड़े टुकड़े हो कोला हो ऐसे करते कहीं नहीं जैसे आकाश है तो आकाश के लिए स्पेस है सच्चिदानंद परमात्मा तो है लेकिन बीच में जितना आकाश उतना कोला है बीच परमात्मा छिद्र है उसमें तो नहीं हो ये छिद्र की जो भांति नाप रहे आकाश की ये आकाश जो है एक्चुअल नहीं है जिसमें कोई जगह घेरता हो परमात्मा में और वो परमात्मा उतनी जगह परमात्मा न हो ब्रह्म न हो और बाकी के जो परमात्मा हो जितने आकाश उसमें परमात्मा है ही नहीं ऐसे नहीं है परमात्मा तो सर्वत्र है आकाश भी संप्रदाय है और सर्वत्र विद्यमान है तो कहते हैं वो धन इसलिए कहना पड़ता है सच्चिदानंद धन यह संदोह बोलना पड़ता है आगे कहीं तो संदोह शब्द भी आता है चिदानंद संदो ऐसे करके बोलते हैं चितानंद धन धन उसमें कहीं और कुछ है ही नहीं उसके बीच में बस सत्स्वरूप चेतना स्वरूप मात्र ही सब कुछ हो ऐसे कहते अल विज्ञान रूप बलधामा और वो अज है अज है जिसका भी जन्म न हो और भाई उसका उसकी उत्पत्ति नहीं हुई अब यहाँ पे सत्य है अब ये सब आगे जितने लक्षण बताते हैं इन्होंने सतने से चित्तने से आनंद में से ही कोई न कोई लक्षण है जो उनका विस्तार कर दिया इस सत्य को घनी भाव समझने के लिए जिन और लक्षणों की आवश्यकता है उसका वर्णन कर देते हैं परमात्मा चेतन स्वरूप चिद्धन है तो उसके चित्त के कारण से जो ज्ञान आदि और बहुत से लक्षण है वो सब उसको भी भूल देते हैं परमात्मा आनंद स्वरूप है तो स्वरूप सम्म स्वरूप ये सब जितने भी और आनंद के जितने के और सहायक शब्द हैं प्रयाशी हैं उन सब को बोल देते हैं जिससे की चित्र में बात बैठे कि परमात्मा सत्स्वरूप है चेतना स्वरूप है आनंद स्वरूप है तो मुख बात यही ये उसके लिए कहते उसे अज है तो अज के माने क्या है परमात्मा अनादि है तभी तो सत्य है सत का परमात्मा अनादि अनंत है न उसकी उत्पत्ति हो विनाश हो इसीलिए वो सत्य और जो आदि अंक वाला है वो असत है तो आदि अंक वाले को असत कहने और असत कहने के लिए अब गंदे चौली जो बहुत से सब होते हैं उनको सबको संक्षेप करना पड़ता है तो सब कह दिया सबके माने जो है वो अनादि अनादिंक है तो यहाँ अनादि कह दिया अजगण जिसका भी जन्म न हो उत्पत्ति न हो वो तो निर्गुण क्रम इस प्रकार का है विज्ञान रूप विज्ञान रूप मान जो चितगन तो विज्ञान रूप हो गया चितन स्वरूप है तो विज्ञान स्वरूप ही बलधामा बलधाम के मानव वो परमात्मा अपनी सत्ता से स्वयं विद्यमान है इसलिए वो सारी शक्ति उसी में है और जैसे जगत है नाम रूप है तो इस जगत में अपनी कोई शक्ति नहीं है क्योंकि अगर ये अपनी सत्ता के लिए भी जब परमात्मा के निर्भर है तो नाम रूपों में क्या शक्ति होगी नाम रूप में अपनी शक्ति नहीं अगर शक्ति भाषित होती है जगत में तो वो परमात्मा की शक्ति है जगत की अपनी कोई शक्ति नहीं जगत हो या शरीर हो प्राण है मन बुद्धि में जहाँ कहेंगे हमें कोई शक्ति लग रही है वो शक्ति के तो नाम रूप मात्र है इनमें कोई शक्ति अपनी है ही नहीं जो तो भी शक्तियाँ हमें अपने अंतरदायी भाषित होती है वो सब परमात्मा की शक्ति नाश रूप से विद्यमान है परमात्मा सारी शक्तियों का निधान परमात्मा ही है उसी की शक्तियां ये सब है। इसलिए उसको कहते हैं बलधाम और शक्तिधाम भी बलधाम भी कहेंगे आज ये शक्ति भी बोलते हैं उसको व्यापक व्याप्य अब कहते हैं जब जगत की अपेक्षा से वही व्यापक है व्याप्य <coughs> मैंने समस्त तो जगत जो है उससे भिन्न नहीं जिसमें की परमात्मा व्याप्त है वो जगत है जो शरीर प्राणी जीव जीवों में जगत में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है तो जिनमें व्याप्त है वो व्याप्त है वो व्याप्त क्या है वो भी परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं और जो उनमें समय इस जगत में जीवो व्याप्त है वो व्यापक है परमात्मा वह में विद्यमान कैसे न समझे जब व्यापक व्याप शब्द बोलते हैं तो ये न समझे कि दो वस्तुएं हैं इसलिए वही व्यापक है वही व्याप्य है जगत की अपेक्षा से जीव की अपेक्षा से वही एक परमात्मा व्यापक भी है व्याप्य भी है और अखंड अखंड के माने अधिभक्त जब ये नहीं बात आई कि व्यापक व्याप दोनों है कि तो मैंने उसके दो तो टुकड़े हैं एक व्यापक और एक व्याप है बस वो तो नहीं है वो दोनों मिलकर के एक अखंड है विभक्त भी नहीं है अगर विभाजन व्यापक व्याप्त का विभाजन प्रतीत होता है तो वो भी भ्रम की मात्र है सत्य नहीं सत्य बात यह है कि परमात्मा अखंड है परमात्मा अनंत भी है जिसे अज कह दिया जैसे अनंत भी कह दिया अनंत मैंने देश काल में कहीं शांत नहीं है इतना विस्तार है कि समस्त देश उसी के अंतर्गत है उसे बाहर नहीं है वो देश के बाहर भी है काल तो के इतना अनंत है कि वो हो काल के भी करे काल उसी के अंतर्गत आ जाता है काल उसके बाहर नहीं है वो काल के अंदर नहीं है काल उस परमात्मा के अंदर है तो ये कहते हैं इस प्रकार के वो है और फिर अखिल अगो शक्ति मधरंत का भगवान है और आखिर अमोव शक्ति आज में शक्ति जैसे बल कहा उसे शक्ति की जितनी है वो तो परमात्मा बल कहो या शक्ति कहो थोड़ा थोड़ा अंतर है जब व्यक्ति में शक्ति होती है तो वो जब प्रकट होती है तो बल कहलाती है किसी में व्यक्ति में शक्ति है तो विजित शक्ति है लेकिन जब शक्ति का उसने प्रयोग किया तो बड़ी ताकत है बड़ी ताकत तो वो बल हो गया तो आप समस्त जगत को धारण किए है इसके माने बड़ा बलवान है लेकिन समस्त शक्ति में जितनी नाना प्रकार की शक्तियां दिखाई देती है सब उसी की शक्तियां हैं इसलिए वो सब सब शक्तिमान और अमोग है और अमोघ है अमोघ शक्ति है अमोघ शक्तिमान जो कभी तो झूठी न जाए ऐसी शक्ति है बिल्कुल तो परमात्मा जो अपनी सत्ता से विद्यमान होने के कारण उसकी शक्ति जो शक्ति है वो शक्ति सम्पन्न है अमोघ शक्ति वाला और भगवंता भगवंता मैंने ऐश्वर्याविषण संपत्ति युक्त है इसलिए भगवान है और अगुण अगुण को मैंने निर्गुण मृगुण के लिए अगुण बोल दिया निर्गुण निर्गुण परमात्मा जो किस की किस्में के सतुर और तनस इनसे वो प्रभावित नहीं है उनसे रहित जो परमात्मा है वो निर्गुण ब्रह्म है अदम्र अभ्र के माने है नीन शुद्र तुच्छ और अदम्र मैंने जो महान है महान है अनंत है पूर्ण है पूर्ण के स्थान में अदम्र कह सकते हैं जो पूर्ण हो अल्प हो उसे कहेंगे अभ्र तो अदम्रो माना हुए जो है वो पूर्ण है महान है और गिरा गोपीता लेकिन अगर ऐसी कोई वस्तु महान वस्तु है तो वो हमको क्यों लिए दिखती क्यों गलत नहीं होती क्योंकि वो हमारी वाणी और इंद्रियों के परे है आप उसको नहीं पहचान सकते नहीं देख सकती जान सकते मन भी वहां तक नहीं पहुंच सकता ये उपनिषद भी ऐसे ही बोलते रहते हैं कि चटुवाचा निवर्तन के अत्रा पर मन सासार वाचा निवरते मन इंद्रिया वहां तक नहीं पहुंच सकती मन वहां तक नहीं पहुंच सकता उसको नहीं ग्रहण कर सकता ऐसे करते हैं तो इनसे मन बुद्धि त्याग से जहां तक हम उसे जान पाते हैं शास्त्र जहां तक कहते हैं वहां तक जान पाते हैं और जितनी जितनी व्यक्ति की बुद्धि विकसित हुई निचोड़ बुद्धि हुई सूक्ष्म बुद्धि हुई और सार ग्रहणी तत्वग्राहिनी तो बुद्धि हुई उतना उतना वो परमात्मा को सीमा तक समझ सकता है कुछ न कुछ उसको उसके चित्त में कुछ न कुछ परमात्मा के विषय में आ सकता है बस इसलिए जब शंकर जी कथा समाप्त की तब कहते भाई जितनी हम जानते थे हमारी बुद्धि में जितनी आई मत के अनुसार हमें उनकी कथा सुनाती हर व्यक्ति की बुद्धि एक सीमा है उस सीमा भर में परमात्मा आता है लेकिन सच्ची बुद्धि छोटी बड़ी है किसी की बुद्धि छोटी किसी की बड़ी छोटी ही जिसमें मोटी मोटी बातें छोटी छोटी आती हैं उसकी बुद्धि छोटी और जिसकी भी बुद्धि महान व्यापक हुई विकास करते करते बुद्धि का विकास हुआ तो उसमें परमात्मा का समझ बोझ थोड़ी ज्यादा आ जाती है इसलिए कहते हैं कि ये परमात्मा जय वो और गोतीता है गोतीत है गोमनेन्द्रिया है और सर्वदर्शी और सर्वदर्शी मने सर्वदा है वो सर्वज्ञ है सर्वज्ञ को कहेंगे सर्व सर्वदर्शी वो सर्वज्ञ मने सबका जानने वाला है क्योंकि वही एकमात्र चेतन सत्ता है जितनी भी चेतनाएं हैं सब उसी की है इसलिए वो सर्वज्ञ <coughs> है सर्वधिक और सर्वज्ञ दोनों बात सर्वज के माने वो परमात्मा सामान्य रूप से सबको जानने वाला और सर्वज के माने विशेष रूप से भी सबको जानने वाला दो प्रकार का जानना होता है एक सामान्य रूप से जानना होगा कि माने इस जगत को तो में लिखा है सामान्य रूप से जान अब इस जगत में कितने कितने ब्रह्मांड हैं कितने कितने लोक है और कहाँ की जतियां तो हैं वो विशेष रूप से जानना होगा कि लोक है इतने ब्रह्माण्ड है ऐसी रचना है ऐसी रचना है ये सब उसका जानना हुआ तो ये विशेष उसका ज्ञान हुआ तो परमात्मा सर्वज्ञ भी है और सर सर्वध है परमात्मा के लिए परमात्मा सर्वज्ञान वही एकमात्र चेतन सत्ता पढ़े तो जो कुछ भी ज्ञान आता है तो सबका ज्ञान उसी में और विशेष रूप से वो भी समस्त बुद्धियों में विद्यमान होकर के विशेष रूप से भी जिन वस्तुओं ज्ञान होता है वो परमात्मा का ही अंत परमात्मा का ज्ञान है अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वही हमारी बुद्धि का ज्ञान है, तो है। आंखों से हमने जो देखा जैसा रूप दिखाई दिया कि यह पुष्प लाल है आंखों से लाल माना हुआ तो जो आंखों का लाल ज्ञान है वही हमारी बुद्धि का भी ज्ञान है कि कुछ लाल है अगर हमने नाक से सुन करके देखा ये सुगंधित है तो नासिका का ज्ञान तो है कि सुगंधित है लेकिन बुद्धि का ज्ञान क्या है कि सुगंधित भी है लाल भी है सुगंधित भी बुद्धि के दोनों ज्ञान है जिस प्रकार ये है कि तो पांचों ज्ञान इंद्रियों से अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन एक बुद्धि को सबका ज्ञान है ऐसे ही समस्त बुद्धियों में अलग अलग ज्ञान है, हमें एक बात समझ रहे हैं दूसरा व्यक्ति दूसरा समझ, समझ रहा है तीसरा तीसरा समझ रहा है भारतवर्ष का कुछ और समझ रहा है जापान का कुछ और समझ रहा है अमेरिका का कुछ और समझ रहा है अलग अलग बुद्धियां अलग, अलग अलग ज्ञान सब बुद्धियों में किसी को केमिस्ट्री का पता है किसी को फिजिक्स का पता है किसी एस्ट्रोनॉमी का पता है किसी को किसी का पता है ये इस प्रकार के सब दुनिया भर की बुद्धियां तरह तरह के ज्ञान लेकिन समस्त बुद्धियों का ज्ञान तो अंतता है परमात्मा जी चेतना है, इसलिए वो समस्त ज्ञान परमात्मा में एकीकृत हो गया तो वो परमात्मा सर्वित हो गया कलम कल से इस प्रकार प्रारंभ में थोड़ा अपने अनुभव में आ जाता है और थोड़ा थोड़ा उसी प्रकार के हनुमान के द्वारा जो आगे चल करे इस प्रकार के परमात्मा जो है वो सबदर्शी है सर्वदर्शी अनिव्य अनवध्य मैंने उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं उसमें कोई दोष नहीं उसमें कोई रोग नहीं अनिभ्य मैंने निरोग निर्दोष और अजीता अजीता, अजीता मैंने अजय उसे पढ़ भी सकता अरे जब कोई दूसरा है ही उसके अलावा सपन तो है ही नहीं मिथ्या जो कुछ है वो भी मिथ्या ही ऐसा उसको भला क्या परमात्मा को जीत लेगा इसलिए जीतने वाला तो उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं क्या जीत लेगा यह है और पर मन परमात्मा में महत्व तो भी नहीं ये जो तो जीवों के लक्षण है जीव ही जीतते हारते हैं जीव ही में ममता होती परमात्मा के लक्षण है ब्रह्म परमात्मा उसके लिए नम जैसी कोई वस्तु तो नहीं एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र वही विद्विमान है दूसरा कुछ है ही नहीं तो जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो उसमें ममत्व किसम वस्तु में हो अपने से भिन्न को जब कोई वस्तु होती है उसमें तो कोई व्यक्ति उसको अपना मन लेता तो उसमें मन का ये मेरी है और जब अपने से भिन्न कोई वस्तु में हो तो वो ममता कहां से होगी ममत्व तो किस वस्तु में होगा इसलिए तो परमात्मा जो है निर्मम है निर्मम ऐसा नहीं कि बड़ा कठोर है बड़ा जल्लाभ है बड़ा निर्मम फिर संस्कृत को थोड़ा समझ कर निर्मल माने बस यही है कि उसके लिए अपने से भिन्न कुछ है तो जो कुछ है सब वही है निराकार उसका कोई आकार नहीं मैंने जब अनंत है अनंत वही वस्तु होती जिसका कोई आकार न होता कोई सीमा न होता तब उसे अनंत कहेंगे अगर कोई आकार धारण करनी तो सीमा होगा उसी आकार ही तो सीमा चलाता इसलिए वो मेरा कार है और निर्णयोहा उसमें कोई मोह नहीं लोह मैंने कोई भ्रांति नहीं उसमें मोह की बात आगे फिर कहेंगे सिर्फ तो परमात्मा में जो मोह का आरोपण करते हैं कि भगवान को भी मोह तो मो हो को परमात्मा तो भगवान को कोई मोह नहीं होगा हो भी नहीं सकता ये तो व्यक्तियों का है जीवों का है जिनके के मन में मोह होता है वे अपने मोह से तो सहन ग्रसित रहते हैं अपने मोह को परमात्मा पर भी अध्यारोपित भी करते हैं वहां तुम्हें तो होता नहीं। ये भी कहते हैं देखो भगवान तुम लोग हो गया हो गया हो गया। अरे ये तो तुम्हारा अपना मोह है जो भगवान के ऊपर चिल्ला रहा है, आगे बताएंगे चलते इसलिए परमात्मा मोह रही है निर्मो नित्य परमात्मा नित्य है, है। अनाद अनंत तो है है लेकिन मध्यकाल में भी जब किसी मान है तो उस समय भी ऐसे नहीं है कि कभी है कभी नहीं कभी है कभी नहीं अब ऐसा हो कि तू तो अनाज रूप से तो हो अनंत भी हो लेकिन बीच में कभी हो कभी न हो कभी हो कभी न हो, हो, हो, हो, हो ऐसा नहीं है वो नृत्य है कंटिन्यू बिल्कुल बराबर वैसे ही वैसा बना रहेगा बीच में भी कहीं उसके विभाजनय उसमें अभाव ऐसे करके नहीं होता तो नृत्य है निरन्या निरंजन के माने वो जिसमें की कोई अंजन न हो कोई मलिनता न हो माया आदि का प्रभाव जिसके ऊपर न हो जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो उस प्रकार से मलिनता रहित निरंजन है स्वच्छ निर्मल परमात्मा और सुख संदोहा और सुख संदोहा को मैंने सुख की राशि है अब देखो वहां जो आनंद घन था सत्य चक्ति तो तो के बहुत सी बातें कहते चले आ रहे हैं जैसे ये कहते हैं कि वो परमात्मा अनाद है अनंत है निरीकार है ये सब निराकार है इत्यादि बातें जो है वो शक्ति लक्षण है और जहाँ वो चित्त कहा तो उसके लिए विज्ञान को बोल दिया और सर्वज्ञता बोल दी सब्दर्शी वो चित्त इसलिए सबदर्शी है और जब आनंद के बोलते है तो आनंद का लक्षण है सुख संभुहा परमात्मा समस्त सुखों का भंडा वो परमात्मा आनंद स्वूप है ही है समस्त जीवों में भी जो सुखानुभूति होती है दिशानुभूति व्यक्तियों की होती है वो भी परमात्मा का ही आनंद है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है इसलिए कहते हैं प्रकृति पार प्रभु और परमात्मा जो है प्रकृति सी पार है प्रकृति सी पार मैंने मायापीत है तो प्रकृति के पार भी हुआ मैंने प्राकृत दस्तु नहीं है जैसे जगत प्राकृत है शरीर प्राकृत है मन बुद्धि प्राकृत है तो ये सब प्राकृतिक माने माया के द्वारा बचे गए हैं जो प्राकृतिक वो वस्तु होती है जिसकी उत्पत्ति होती है और जिसमें भी परिवर्तन होता है जिसमें छह विकार होते हैं वो वस्तु तो प्राकृतिक वस्तु है परमात्मा ऐसी प्राकृतिक वस्तु नहीं, अप्राकृत तत्व तो है एक फिजिकल बदली फिजिकल ये तो हुआ भौतिक प्राकृत मेटाफिजिकल बता एक्कर क्या हुआ बस अब वो हुआ कि डिमांड भर